समीहसे भ्योभ न पशुभ्यः से प्रार्थना निर्भय प्राथनाभर जहां से से जिन जिन कारणों से जिन जीता है वहां से हमको अभयम निर्भय की जाती देखने कि हमको भय से होता है बात है ईश्वर की चेष्टा कहा से होती है हमको अपने कार्यों से भी लगता है जहा तो जहां से चेष्टा है वहां ईश्वर जोड़ा देंगे या नहीं आके लग जाएगी ना फिर भी होंगे जहां ईश्वर का नहीं है क्षेत्र बताती है कि क्या ईश्वर ऐसा बनाता है जहां हमको डर लगेगा इसे दो बात आई ना कि एक तो ऐसे स्थान है जहां ईश्वर का क्षेत्र ही नहीं है वहां हमको भय लगता है हटाएगा फिर ईश्वर ने हटाएगा और दूसरी बात है कि ईश्वर का जहां जहां से है आरंभ तो क्या वो हमारे लिए भय युक्त ही आरंभ करता है आरंभ जहां से वहां तो भय का स्थान ही नहीं है भय का स्थान नहीं है महाराज यानी ईश्वर का जो आरंभ होगा ऐसी प्रार्थना करने योग्य नहीं है आप करते हैं आरम्भ समीह से जहां जहां से आपका आरंभ है चेष्टा वाला तो हम करते हैं ना यहाँ पर गलती वहां होती है तो नहीं दिया है ना इसमें मंत्र में क्या है मतलब कौन करता है इसका वहाँ वहाँ से निर्भय करो ये कहा आरंभ है। है। होता है शरीर पर्यंत की सारी क्या है ईश्वर की चेष्टाएं हैं वो होता है कि यदि हम इन पदार्थों के बारे में नहीं जानते इमारे लिए भयकारी वस्तु जो होती है अगर हम उसको जानते नहीं है हो जाएगा कि उन सभी पदार्थों को हम जाने क्या उपयोग हो सकता है पदार्थ है। पदार्थ यदि है और हम नहीं जानते हैं तो संबंध तो हो ही जाएगा संबंध होने पर अब क्या होगा पले होती हैं बूटिया होती है या छोटे छोटे पत्ता चबा जाए किसी का ये होंगे ना अनुकूल बिना जाने सुन करके उखड़े, उखाड़ेगा जैसे अपमार्ग है भी किसी को तोड़ करके दातुन बना ले वो लाभ तो नहीं होगा उससे हानि हो जाएगी जो रचना की है रचना करते समय किससे क्या लाभ होगा ये किया है तो जैसे कोई नहीं होता है इनमें क्या है भूतों में कितना ही संतुलन बनाया जाए वो नहीं बन पाता है होता है कि अनेक अवयोगों से ये मिलके तो बनते हैं और बनने की बात धीरे धीरे क्या होता है इनमें से अवयव हटते भी है निकलते हैं क्या नहीं रखी जाए तो नित्य होंगे ये और नित्य होने पर नहीं बदलेंगे तो वो गुण नहीं आएंगे ना सामने तो इसलिए ऐसा बनाना पड़ता है कि सभी के सभी गुण सामने आने चाहिए तो उसके लिए कि अवयवों में अंतर होता रहे निरंतर तो अंतर होगा तो क्या होगा पदार्थ अपनी स्थिति में नहीं रहेगा तो अब क्या होगा संतुलन बिगड़ेगा उसका एक बार किसी भी रूप में आपने रख दिया उसको और पदार्थ चंच उसकी मिट जाएगी ना रचना तो मिटते ही उसका तो संतुलन बनने से फिर ये सारी स्थितियां आ जाती है असंतुलन को ईश्वर नहीं रोक सकता है बहुत अधिक मातृ आप रोक सकते हैं कि एकदम से एक साथ सभी नहीं हो जाए इसका दूरी जाएंगे ना आपस में तो अंत में क्या होगा पूरी की पूरी जल जाएगी सारी सामग्री संतुलन खो दिया इसका तो राख नहीं बनेगी कभी भी काली हो जाएगी कोयला बन के रह जाएगा ये धुआं हो जाएगा जो भी होगा संतुलन यदि रखा है तो धुआं नहीं होगा कोयला नहीं बनेगा गणित तो आपको ध्यान रहेगा तब कितनी दूरी कहाँ रखनी है होगा धुआं नहीं होगा बस सारी सारी जल जाएगी लेकिन इसके बाद भी जो अर्चना है समित तो नहीं रहेगी ना वो ढेर तो होना ही है फिर भी बीच के जो परिणाम आते हैं वो नहीं आएंगे धुआं होने का नहीं आएगा काला ढेर तो हो ही जाएगा तो ऐसे ही जो ईश्वर का कि एकदम से इधर उधर नहीं हो जाएंगे बहुत अधिक संतुलन बनाता है होता है बीच बीच में वो संतुलन बिगड़ते हैं, वो नहीं रह सकते नहीं ये सारा कुछ और यदि अग्नि रखते हैं तो लग जाता है ज्वाला मुखी नहीं जिसके जो भी परमाणता रहता है टूटते रहते हैं ये सारे टूटेंगे तो टूटने के बाद उसका जो मलबा होगा कहीं ना कहीं निकलना चाहिए ना इनमें है शरीर के जो भोजन डालते है आप पाएगा ना शरीर में अलग अलग अंगों को बैठना है उसको तो सारा टूटेगा ना वो तो टूटने के बाद कुछ तो कचरा होगा उसमें तो वो कचरा भी तो निकालना पड़ेगा क्योंकि वो कचरा इसके लिए नहीं है वो, वो कचरा निकल से पसीना से वो सारा निकलता रहता है अंदर का टूट भी निकलेगा उसका कुछ अंग ही लगेंगे इसमें शेष इस निकलगा नहीं है तो यही प्रक्रिया पृथ्वी आदि सभी पदार्थों में होगी उसमें भी परस्पर के परमाणु परिणाम आना है जिसमें प्रथम रचना आदि तो नहीं बनाए जाएंगे ना लेकिन पेड़ पौधे आदि भी तो इसी से उगने हैं सब तो इसलिए परिमाण परिणाम होना जरूरी है पृथ्वी में सारे जितने भी परमाणु होते हैं सभी उनका मलबा जो होता है व्यर्थ भाग वो बाहर निकलता है अत्यधिक रास्ते इसके नियत है बनाए हुए सभी जगह ज्वालामुखी नहीं आएगा जो प्राकृतिक रूप से आता है अनिवार्य कहीं भी पृथ्वी पर नहीं हो तो नहीं चलेगा अब नाली नहीं लगाए दरवाजा नहीं लगाओ उसमें तो उसका क्या महत्व है खिड़की दरवाजे नालियां तो बनानी पड़ेगी जैसे भी साफ चूहा भी घुसेगा जिससे पानी निकलता है उसी से घुस बनाया नहीं जा सकता है पानी निकालने के लिए बनाना ही पड़ेगा क्या होगा दूसरे विरोधी भी, भी जाएंगे तो ऐसे ही यहाँ होता है उसको निकालने के लिए ज्वालामुखी आदि का कहीं कहीं रास्ता रहता है निकालना पड़ेगा उसको अग्नि के माध्यम से आप उठ नहीं सकते वो अग्नि उठा सकती है तो अग्नि से ही इसका तो फूटेगा ही फूटेगा पर सब जगह नहीं फूटेगा वो उसका अपना जैसे होती है अपना हिसाब से बनाते हैं यहाँ से निकल जाए पानी ऐसे उसके भी कचरे निकालने के लिए स्थान विशेष होंगे जहां फटेगा ज्वालामुखी निकलता रहेगा तो अब बाहर दूसरी जगह असंतुलन जो हो जाता है उससे तो भी पूरे सृष्टि का नाशक नहीं होता है कभी भी। जितने प्राणी जैसे भूतों का भी प्रलय आता है ना खंड प्रलय में उसमें तो नहीं रहते यहां जैसे बर्फ की बात है वो पिघल जाएंगे मान लो तो जितने कोई बच जाता है तो यहाँ के बर्फ फिगलने से क्या होगा पूरा नष्ट नहीं होगा लेकिन पार्थिव भाग जितना अगर ये टूटने लग जाए तो किसी मर जाएंगे पहले टूट जाएंगे वो रचना में अगर अंतर आता है ना ये टूटने लगती है ये भी तो आती है ना भूतों में के लिए पांचों भूतों का टूटना माना है कह जाएंगे फिर उसमें जितने भी स्थल है कोई नहीं बचेगा नहीं आते हैं सभी प्राणी इसमें निमरते बच जाते हैं। बहुत मुड़े आते रहेंगे सर्वथा नहीं रुकेंगे ये इसके लिए होता है कि स्थान को पहचानो कौन से स्थान ब के फिर निवास करना चाहिए वहा यही जानना पड़े टापू में जाकर के रहे तो वहां जाकर रहना चाहे तो वो क्या करेगा अनाज कहाँ से मिलेगा उसको जाते हैं और वो कहते हैं कि हमको खाना पड़ता है तेल भी नहीं होता है वहां वो क्यों ले जाते हो जा सकते हो तो अनाज भी ले जा सकते हो ना वो भी जाए सृष्टि की रचना की इसका अपना एक संतुलन होता है यदि हम बनाते जाएंगे तो सुख होता रहेगा जहां संतुलन बिगाड़ देंगे दुख होगा तो मूल चीज है कि करके सूर्य लेकर के का है ना? सभी होगा उतनी बाधाएं इनसे रहेगी और भी क्या है प्रायिक है भयता नहीं आएगी लेकिन बहुत अधिक आएगी उसके लिए कहा है ना सुख है या दुख, दुख सारी सारी या लेना है सुख और दुख इन दो को लेना है शारीरिक मानसिक छोड़ो सुख और दुख की यदि तुलना करें तो सुख अधिक है या दुख है संसार में एक ही को नहीं पूछा जा रहा है ना यहाँ तो पदार्थ को पूछा जा रहा है सुख अधिक है या दुख है प्रश्न में क्या कर रहा हूँ प्रश्न को तो समझो पहले मैं सुख और दुख की यदि तुलना की जाए तो सुख अधिक है या दुख है आप अपने जीवन से लेकर के अभी तक का हिसाब लगाओ रहते हैं या दुखी रहते हैं अधिक मात्रा इसे मान लो आपको एक कांटा लग गया होता रखे इसे उतार देना अभी कितनी देर तक चलता है ओढ़ नहीं तो सुख होने लग जाता है ना वो तभी तो ओढ़े हुए हैं इसको भाग चल रहा है या दुख का दुख का भाग आपका था जब स्नान कर रहे थे कपड़े उतार रखे थे वो दुख का भाग था उसके आगे कहाँ है दुख वाला मैं अब कल भोजन किया था रात को अभी छोड़ दो फिर भोजन अब कर लेंगे फिर प्रतराज कर लेंगे तो गिराए दुख रहेगा वो फिर दोपहर को कर लेंगे वो फिर चलेगा वो सुख वाला भाग रहेगा दुख वाला यानी वो सुख नहीं लें आप फिर जो दुख बनता है उसको चलने दो देखेंगे तो यहां सुख की मात्रा अधिक है नहीं है एक सुख होता है दूसरा तरह का दुख आ जाता है उस काल में अब रखा है ना अगर आपको बिल्कुल सहन नहीं होता तो नहीं आ सकता होता आपको और इतना ही ओढ़ते आप तो नि कर लेंगे तो खो रहा है ना यहाँ सहन करने योग्य जितना है उतने में हम व्यवहार कर पा रहे है तो न फिर भी अगर उतना नहीं साधन उपयोग करते तो कितना दुख होता जो दुख होना था ना उसका निदान कर रहे हैं ना आप तो साधन किससे निदान कर रहे है एक तो सहन भी कर रहे हैं लेकिन दोनों का उपयोग फिर भी कर रहे हैं ना आप जितना भी सहन हो रहा है अभी तो यही वाला है ना जितने दुख हुआ ना वो तो तो यहाँ क्या है पदार्थों का जो भाव है ना उन पदार्थों में सुख अधिक रखा गया है नहीं हो पाता है एक व्यक्ति बचपन में किसी की मतलब टांग टूट गई कट गया किसी तरह से और पूरा जीवन क्या होगा उसका दुखी रहेगा ना ठीक ठाक रहे तो वो तो सुखी रहेगा ऐसे किसी का शरीर बचपन में ही किसी का भी हो गया खाने से पीने से किसी कारण से अब पूरे जीवन रहेगा दुखी की है ना शरीर किसी निमित्त हो गया रोगी अब उस कारण पूरा दुख चलेगा उसका अब दो व्यक्ति रहते हैं आपस में अब जरूरी नहीं झगड़ करके रहेगी लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नहीं झगड़ेंगे दुख बनाया कहा से बना कौन बनाया संसार का तो कर दी ऐसी उत्पन्न स्थिति कर दी कि अब दुख चलता रहेगा आ, ऐसे हम उपयोग कर लेते हैं एक बार कि वो आगे के लिए हमारे लिए अब बन जाता है दुखदायी परस्पर में हम सजीवन झगड़ा चलता है वो तो अब क्या होगा दुख की स्थितियां फिर उत्पन्न कर देते हैं इसको नहीं रोका जा सकता है अब कुछ भी कर लो शांति से नहीं रहेंगे ये पर वाला भाग नहीं है ना ये सुख हो सकता था पदार्थ हैं सुखद यहाँ के जो निर्मित पदार्थ हैं ना वो सुखदार दिया जाता है संसार का बिगाड़ दिया गया तो अब नहीं होगा सुख इसलिए नहीं है होता तो है यहाँ लेकिन मिलता नहीं और ना किसी को मिलेगा में तो है इसकी रचना इस ढंग से की गई है कि अगर इसका संतुलित प्रयोग होता हो तो सुख ज्यादा रहेगा लेकिन हो नहीं पाएगा क्योंकि जो अज्ञान होता है इसको नहीं हटाया जाएगा उनके कारण हम उलट पुलट करेंगे तो उससे अव्यवस्थित हो जाएगा वो जैसे यही संविधा है ना उदाहरण देखो इसको आप ठीक से लगाए तो ठीक से जल जाएगी वो लेकिन फिर भी धुआं करते हैं ना होता है पदार्थ तो जो कहते हो ठीक है वो लेकिन बिगाड़ देते हैं ना उसको अपनी अजानता के कारण संतुलन नहीं बना पथका नहीं है ना ये कारण लेकिन सभी के धुएं होते ही है कोई नहीं अपनी बुद्धि से जो बनानी चाहिए ना वो वाला भाग इसमें नहीं होगा तो हर किसी व्यक्ति में जो होता है सभी के अंदर अवित होती है तो वो भूलें करता होगा जब दूसरी क्रम लगाएंगे तो उस महासंतुल जल गया तो अब थोड़ा मोटा यहाँ रखते हैं ये संभाल लेगा अगले को लेता है उसको वैसे तो चार पर रहता है चार चार का है लेकिन तीन का संतुलन है तो एक को संभाल लेगा कहीं तीसरा संभाल लेगा कहीं दो भी संभाल सकता है उसको उनमें सुधार देंगे उसको वो मोटी पतली उस तरह से ही रखेंगे तो अंत में सबसे ऊपर जो होता है वो पतली रखेंगे ऐसे पदार्थ होते हैं अब इसमें क्या है ना अपना शरीर ही मान लो ठीक नहीं है तो बाकी सब कुछ ठीक है तो तो नहीं होगा ना फिर भी। शरीर भी शरीर ठीक होता होता है है यानी स्वभाव से शरीर के जो रचना भी बनता है तो कोई भी शरीर ठीक नहीं होता अब हम उसमें बिगाड़ देते हैं वो शरीर मिलने के बाद यह अनेक रचना होती है ना सूक्ष्म शरीर की पहली वो हम रखते हैं उसको तो कीचड़ में से लाके रखते हैं बोलते तो हैं अब तब वो सड़ेगा ना उसका नहीं रख रख रूप में तो नहीं आया ना मूल में तो ठीक ही बनती है इसमें भेद करेंगे तो नहीं चलेगी वो तो ऐसे जो मूल रचना होती है शरीर की ईश्वर के द्वारा उड़ेगा तो आत्मा के जैसे कर्म है ना उसके अनुसार फिर उसको बिगाड़ देगा वो पहले बनाया तो मन जैसे सात्विक होता है ना बहुत सारा है जो मन उस बहुली बनता है। लेकिन अब जिस आत्मा के साथ उस मन को जोड़ना है उस आत्मा की बहुत अधिक खराब है और तमोगुणी वो ज्यादा है उसको दुख वो मिलना है अज्ञान तो अब वो संतुलन बिगाड़ देगा उसका मन का वो मन को बहुत तमो बना देगा आप इसके बाद जोड़ देगा उसको ऐसे जिसके मतलब उसके सक्रिय नहीं होंगे निष्क्रिय हो जाते हैं और वो गलत शरीर में क्या होगा उसका वो भाग निष्क्रिय रहेगा ये नया शरीर उसको अगर अब तो यहां तो क्या है ना एक बार मिलने के बाद वो अपने आप सूक्ष्म शरीर भी बदल जाएगा अब तो वो जो नए शरीर में जाएगा तो उस नए शरीर को यही बिगाड़ देगा जाके अच्छा रहता है पर जब सूक्ष्म शरीर जुड़ता है उससे जाकर के, तो अब उसको संतुलन को बिगाड़ देता है भावनाओं से बिगड़ता है अपने अभी बुरा सोचते रहेंगे जो कुछ करते रहेंगे गुण या तमुगुणी वृत्ति होगी आपकी और जो गुण तमुगुणी वृत्त होगा तो उसकी क्रियाएं बाकी इंद्रियों पर भी उसको उसी तरह प्रभावित करेगा करने के कारण उसके संतुलन बिगड़ जाएंगे घटता बढ़ता है ना वो के आधार से घटता है जो सूक्ष्म शरीर केवल है वो तन्मात्रा सहित है जुड़ेगा दोनों इंद्रिया रूप में जितनी बिगड़ी हुई तन्मात्रा है उसकी उसी अनुसार उसकी बिगड़ जाएंगे उसके और अगला शरीर जो मिलेगा आपका वो टेढ़ा मिलेगा मनुष्य मिलेगा तो आपको वो सक्रिय उसी तरह से वो सक्रिय तरह बदल जाते हैं बढ़ जाता है बुद्धि बिगड़ेगी ना तो सूक्ष्म शरीर बिगड़े व्यक्ति है वो सारे शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकता पूरा उसकी जीव नहीं चलती है उसका जो व्यक्ति है वो कर लेगा उच्चारण इसकी जीव हर प्रतन करने में समर्थ है लेकिन एक अंग्रेज की जीव नहीं होती ये जरूरी है यही की आत्मा अंग्रेज में भी जा सकती है भारतीय तो होती है ऐसा नहीं होता है कि बोल क्या है? भीतर से है मन में उस स्थिति को या जीव को चलाना नहीं जानता है वो इसलिए कुछ हरणसी प्रतिक्रिया करते हैं तो चलने लगते हैं क्योंकि दिखते तो है नहीं कैसे चलाए मन जैसा होगा उतना सक्रिय निष्क्रिय शरीर होता है वो तो यही सब सा सारा होता है जो अंग जितना अधिक सक्रिय वैसे सक्रिय मिलेगा नहीं किया है निष्क्रिय रखा है तो निष्क्रिय मिलेगा क्योंकि तो भीतर तो उसको क्या होगा अभ्यास से या तो बदलो फिर नहीं तो आरंभ से वो उधार पर वहां उसको उस शरीर में वैसी स्थिति क्या है ये सभी के सभी ईश्वर की मौलिक रूप में है होगा कि हम उसके अनुकूल कर्म यदि करते हैं जानकर्म उपास हमारे जो मनुष्य हैं यहाँ के जितने भी उत्पन्न होने वाले हैं इनसे स्वभाव को हमें जानना होगा गुण कर्म